सार अध्याय अयचार अहम् ब्रह्मास्मि का अर्थ अथ अजुना अहम ब्रह्मास्मी अक्या वर्ण्य अब अहम् ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ इस अनुभव वाक्य का अर्थ कहा जाता है एवं आचार्य अध्यारोप अपवाद पुस्सर तत्व पदार्थो शोधयि वाक्येन खंडार्थे अवबोधि अहम् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म इति अखंड आकार आकारिता चित्तवृत्ति रीति से, जब आचार्य शिष्य को अध्यारोप तथा अपवाद के माध्यम से तथा तम पदों के अर्थों का शोधन कराकर उस वाक्य के द्वारा उसके अखंड रूप तात्पर्य का बोध करा देते हैं तब अधिकारी शिष्य में मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव परमानंद अनंत ब्रह्म ब्रह्मों ऐसी अखंड ब्रह्म रूप से बनी हुई चित्त वृत्ति का उदय होता है सातु चित्त प्रतिबिंब सहिता सती प्रत्यग अभिन्नम अज्ञातम परम ब्रह्म विषयीकृत्य तद्गत एव बाधते तदा पट कारण तंतुदाहे पट दाहवत् अखिल कारणे अज्ञाने बाधिते बाधि सती तद अखिलस्य सेखिल से अंतरभूत अखंड आकार आकारिता चित्तवृत्ति अपि बाधिता भवति जब अखंड आकार वह अखंडाकारचितवृत्तिशुद्धचतन्य के प्रतिबिंब से युक्त आलोकित आलोकित होकर अंतरात्मा से अभिन्न अज्ञात परब्रह्म को विषय बनाकर उसमें निहित मात्र अज्ञान को ही बाधित करती है नष्ट करती है तब जैसे वस्त्र के कारण रूप धागे के जल जाने पर उससे बना वस्त्र भी जल जाता है वैसे ही अज्ञान का नाश हो जाने पर उसके समस्त कार्य संसार भी नष्ट हो जाते हैं अतः उसके अंतर्भूत अखंडाकार आकारित चित्तवृत्ति भी बाधित नष्ट हो जाती है मृवृत प्रतिबिंबित चैतन्यम अपि तथा प्रदीप प्रभा आदिप्रभा अवभासा असमर्थ सती तया अभिभूता भवति तथा स्वयं प्रकाशमान प्रत्यग अभिन्न परब्रह्म अवभासन अनरहतया तेन अभिभूत छ स्वा सोपाधिभूत अखंड वृत्ते बाधित दर्पण अभाव मुख प्रतिबिंब से मुखमात्रत प्रत्यग अभिन्न भवति जिस प्रकार एक दीपक का आलोक सूर्य की प्रभा को आलोकित करने में असमर्थ होकर स्वयं ही उससे अभिभूत हो जाता है उसी प्रकार वहां अखंड आकार आकारित वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य भी स्वयं प्रकाशमान अंतरात्मा से अभिन्न पर ब्रह्म को आलोकित करने में असमर्थ होने के कारण उससे अभिभूत होकर अपनी उपाधिभूत अखंड वृत्ति के नष्ट हो जाने पर दर्पण के समा अभाव में मुख का प्रतिबिंब मुख मात्र में ही रह जाने के समान प्रत्यक अंतरात्मा से अभिन्न पर ब्रह्म मात्र ही रह जाता है एवं च सति मनसा एव एवं यन मनसा न मनुते इति अनयोर श्रुतो अविरोधो वृत्तिव्याप्य अंगीकारेण फलव्या प्रतिषेध प्रतिपादनात् ऐसी अवस्था में यह केवल मन के द्वारा देखे जाने योग्य है एवं जिसका मन के द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता इन दोनों श्रुतियों में कोई विरोध नहीं है क्योंकि यहाँ अखंडाकार वृत्ति में उसके फल प्रतिबिंबित चैतन्य की व्याप्ति का निषेध करके चित्त वृत्ति के द्वारा व्याप्त होना स्वीकार किया गया है तद उक्तम फल व्याप्तत्व एवं अस्त्रकृति निवारित अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति वृत्तिव्याप्ति अपेक्षिता इति कहा भी गया है शास्त्रकारों ने फल वृत्ति में प्रतिबिंबित चैतन्य द्वारा ब्रह्म में व्याप्तता प्रकाश्यता का निषेध किया है परंतु वे स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म के अज्ञान नाश हेतु ही चित्त वृत्ति के व्याप्तता की आवश्यकता है मानत्वात स्वयं मानत्वात् न आभास उपयुज्यते इति उपयुज्य स्वयं प्रकाश होने के कारण उस परब्रह्म को प्रकाशित होने के लिए चैतन्य प्रभा प्रकाश की कोई जरूरत नहीं होती ऐसा भी कहा गया है जड़ पदार्थ आकार आकारित चित्त चित्तवृत्ते विशेषो अस्ति। परंतु यह अखंडाकार आकारित ब्रह्म एक जड़ पदार्थों के आकार में बनी चित्तवृत्तियों से भिन्न है तथा अयम घट इति घटाकार आकारित इत चित्तवृत्ति अज्ञात घट विषय तद्गत अज्ञाननसन पुरस्तचि आभासन जलम घटम अभी भाषयती उदाहरण यह घड़ा है इस बोध में घट के आकार में उत्पन्न चित्तवृत्ति अज्ञात घट को विषय करके उस घट विषय के अज्ञान का नाश करती हुई अपने चिदाभास प्रतिबिंबित चैतन्य के द्वारा घट रूपी जड़ पदार्थ को भी प्रकाशित करती है तदुक्तम बुद्धिस्थ चिदाभासो दौपि अपि व्याप्नतो घटम् तत्र अज्ञानम धियान अच्छे भाषा आभा से कहा भी है बुद्धिवृत्ति तथा उसमें स्थित प्रतिबिंबित चैतन्य का आभास दोनों ही घट के संपर्क में आते हैं उसे व्याप्त करते हैं इनमें बुद्धिवृत्ति घट विषयक अज्ञान का नाश करती है और उसमें स्थित प्रतिबिंबित चैतन्य से घट का प्रकाशन कर होता है यथा दीप प्रभामंडलम गतम घटपट आदिक विषय तद्गत अंधकार निरसनम पुरस्सरम स्वभया तद अभी इति ठीक उसी प्रकार जैसे कि दीपक का प्रकाश अंधकार में स्थित घटपट आदि विषयों के ऊपर छाए अंधकार का निराकरण करते हुए अपने आलोक से उन्हें भी उद्भाषित आलोकित करता है